हारो युचरेन पर स्त्रीनाजाचाचा प्रणमा यदनु्रह सोजंधु सर्वुखावे तमहम सर्वे श्रीमद्वलभनंदनम अज्ञान से ज्यानाजनशलाकया चुन्मीत तस्म श्रीगुरव नम नीशेषे लीलाक्षी शायन लक्ष्मीसहस्रलीलाबानि चुर्भि चुर्भि चुर्भिता निर्विराजतेसौते हां सदन श्रीपारदन रिरापो यहाद वरण कार्य श्रीगोपाल यह देखा था कि गुरु की आज्ञानुसार और गुरु की सेवा से जिस तरह से भी हमारी सभी इंद्रियों की वृत्तियां प्रभु के साथ जुड़ पाए ऐसा उनका रतिरा यानी उन, उनकी आसक्ति प्रभु में बने उस तरह से उस भावना से हमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए मंत्र थी या प्रभु के नाम का स्मरण हमें उस भावना से करना चाहिए और उसमें जो मंत्र दीक्षा है उसमें गोपाल मंत्र की दीक्षा का उल्लेख गोपीनाथ जी करते हैं पर गोपाल मंत्र की प्रसिद्धि लौकी पार लौकी कामना की पूर्ति के लिए होने वाला मंत्र का अनुष्ठान है ऐसी है उसकी तो हम जब गोपाल मंत्र की दीक्षा अगर ग्रहण करते हैं तो हमारी भावना ऐसी लौकिक पारलौकिक फल की सिद्धि की, की, की कामना नहीं होनी चाहिए उसके लिए और इसी तरह मंत्रानुष्ठान से वो मंत्र के अजिदेव मंत्राधीन होकर और अनुष्ठान करने वाले के सामने प्रकट हो जाते हैं उस तरह से प्रभु कोई साधन के अधीन नहीं है इस बात को समझाने के लिए श्री गोपीनाथ जी ने सत्तावनवी कारिका में ये बात कही कि भगवान जिसका वरण करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं हमारे द्वारा किए जाने वाले साधन के अधीन होकर भगवान हमें दर्शन दें या हमें प्राप्त हों ऐसा नहीं होता तो ऐसे जो स्वतंत्र भगवान हैं मंत्राधीन नहीं है केवल वर्ण से ही प्राप्त हों हों ऐसे भगवान हैं उनके साथ जो हमारा वियोग रहा है तो सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक उस वियोग का स्मरण करते हुए उस वियोग के ताप को दूर करने के लिए प्रभु को हमें अपना सब कुछ समर्पित करना चाहिए भावना के साथ मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए तब ये प्रश्न हुआ कि हमें समर्पण क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए उसमें भागवत का श्लोक प्रमाण के रूप में इष्टम सत्तम तपो जप्तम यज्ञापन सारा सुसान ग्रहान प्राणान यु निवेदन यहां जिन, जिन का समर्पण हमें करना है उसका निरूपण किया और इस तरह का आत्मनिवेदन पूर्वक भगवत भक्ति का प्रकार उसे भागवत के एकादश कंध में भागवत धर्म के रूप में कहा गया भागवत धर्म का मतलब है भगवान के द्वारा कहा गया धर्म अथवा भगवान के भक्तों द्वारा जिसका अनुसरण किया जाता हो ऐसा धर्म तो इस तरह से ये भागवत धर्म को अच्छी तरह से समझकर उसके कारण जो हृदय में भक्ति के भाव प्रकट होते हैं उससे नारायण में पारायण होने पर जो बहुत कठिनाई से जिसको पार किया जा सकता है ऐसी माया को भी नारायण परायण भक्त पर। जल्दी से पार कर जाता है ऐसा भागवत में भी इस बात को कहा गया है और ये भागवत धर्म का एकादश कंध में भक्ति मार्ग के प्रसंग में योगीश्वरों ने वर्णन किया उस तरह से जो भक्ति मार्ग से भगवान का भजन करते हैं तो कली के दोषों को भी वो पार कर जाते हैं और परम पद को यानी प्रभु के चरणार्विंद की प्राप्ति उनको होती है यहां तक का निरूपण इसके बाद हुआ अब आगे समझाते हैं भक्ति मार्ग में कुछ निश्चित बातें भी हैं यानी जिनका भक्ति मार्ग ही वैष्णवों को त्याग करना चाहिए उसके बारे में आप क्या कहते हैं नैष्णव सह वसे न तई संसर्ग माक्षरे प्रसंगेशु हरिम ध्या अवैष्णवी सह नैष्णव न हो ऐसे लोगों के साथ न रहे सही संसर्गम न आचरे अवैष्णव का संग भी न करे प्रसंगेशु हरि खाए अपनी ओर से वो ऐसा ना करे पर अगर अवैष्णव आ पड़े अवैष्णव का संग हो जाए तो प्रभु का ध्यान रखें यानी प्रभु का मन में चिंतन करता रहे ये जो है वो हमारी चित्त वृत्ति प्रभु में सदा बनी रहे उसके लिए जिसके संग से हमारा चित्त प्रभु से विमुख होता हो उसके साथ नहीं रहना चाहिए उसके साथ हमें तंग नहीं करना चाहिए ये दो अलग बातें हैं रहना रहना तो जीवन भर की प्रतिबद्ध हो जाती है वो तो सबसे ज्यादा घातक है और यानी परिवार में ही कोई अवैषण हो जैसे हम प्रहलाद जी का दृष्टान ले सकते हैं तो ऋण कशिपू भगवान का द्वेषी था और ऐसे के साथ प्रहलाद जी को रहना तो कितनी मुश्किल हुई इसलिए जो वैष्णव न हो उनके साथ न रहे पर ये तो हमारे इच्छा से तय नहीं होता है वैष्णवता तो एक भाव है प्रभु के प्रति हमारी शरणागति का आत्मनिवेदन का वो कभी हमारे भीतर नहीं वो ऐसा भी हमारी अवस्था कभी वो थी और हो भी सकती है इसी तरह जिनके साथ हम रहते हैं उनके अंदर भी ये भाव में परिवर्तन हो सकता है और जिनके साथ हम रहते हैं वो सदस्य सदा सर्वदा एक ही नहीं होते हैं बदलते बदलते हैं यानी माँ बाप वैष्णव हैं पर बेटा संतान है वो वैष्णव न हुई तो बेटों को निकालना मुश्किल है उनका पालन घटने तो करना पड़ता है अगर माता पिता वैष्णव न हो संतान में ऐसा भगवत भाव कभी जागृत हो जाए तो अपने माता पिता को तो वो निकाल नहीं सकता इसी तरह आदि आप हो उसमें भी विष्णु होते हैं इसी तरह साथ में परिवार में जो अन्य लोग रहते हैं भाई या तो उनमें भी यह बात होती है तो ये हमारे वश में नहीं है कि हम किन के साथ रहेंगे तो ये एक व्यावहारिक समस्या है इसलिए उसका समाधान श्री गोपीनाथ जी करते हैं कि जो हमारे वश में नहीं हो जिनके साथ हम बचते हों वो अवैष्णव हो तब फिर हमें भीतर से प्रभु के स्मरण को हमें बढ़ाना चाहिए जिसके कारण उनका वैष्णवों का जो तो प्रभाव है उनके विचारों का वो हमारे ऊपर न पड़े दूसरा परिवार में सभी अनुकूल वैष्णव हो समान धर्म के पर जिनके साथ हम, जैसे आप पड़ोस है नौकर चाकर हैं, जाति समुदाय है मित्र वर्ग है इन सब में जरूरी नहीं है कि सब समान धर्म के लिए अवैष्णव भी होते हैं तो प्रयास प्रयत्न ये करना चाहिए कि उनका धन हम टालें पर जो कार्यार्थ वो हमारे पास आते हो या हम किसी कार्यार्थ उनके पास जाएं। ये तो व्यवहार निभाने के लिए अनिवार्य हो जाता है तब क्या करना चाहिए तो जिस कार्य के लिए हमें उनका संघ करना है उस कार्य तक वो संघ को सीमित रखें जिससे कि हमारे भाव में कोई विकार न आए जहां विमुक्ता न आ जाए प्रभु का विस्मरण हो जाए ऐसी स्थिति न आए उस वहां तक उस संघ को नहीं बढ़ाया जाए जितना हमें आवश्यक हो उतना ही संघ उनके साथ रखा जाए और अगर कोई ऐसी ही परिस्थिति आ जाए कि जिसमें उस संघ को भी हम न छोड़ पाए तब फिर प्रभु का ध्यान में करते रहना चाहिए अब आगे ये जिन निषिद्ध बातों का निरूपण करने के बाद स्नायात कर्मणि मंत्रता कर्मणि मंत्रत स्नायात जो कर्म होते हैं उनमें मंत्रों से भी स्नान करे ये मंत्र का स्नान ऐसा है कि हम देह शुद्ध के लिए सामान्य से जो स्नान करते हैं उसके बाद ये अतिरिक्त स्नान होता है जो मार्जन स्नान कहा जाता है तो किसी वैष्णव को मन में ये प्रश्न हो कि हम वैष्णव हुए प्रभु को निवेदित हुए भगवत शिवार्थ स्नान भी करते हैं और उसके बाद नान का या चरणावृत का जल हमने लिया तुलसी की कंठी भी हमने धारण कर रखी है प्रभु के चरणार विंद रूप तिलक भी हमने धारण किया है तो हम पवित्र हैं संध्या आदि कर्म जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें करने होते हैं उसमें कर्म के समय शास्त्र फिर से मंत्र स्नान का विधान करता है कि अब मंत्र स्नान करो उस समय हमारे मन में ये हो कि नहीं हम इतना सब तो कर चुके हैं तो अब इसकी आवश्यकता क्या है तो ऐसा नहीं शास्त्र में जो विधि जिस तरह से बताई गई उस तरह से तो उसका पालन करना चाहिए तो कर्मणी मंत्र दर्शनाया जहां जहां भी कर्म में मार्जन स्नान आदि का उल्लेख किया गया है वो हमें करना चाहिए देह शुद्धि ही सदा का कर विशेषता हमारी देह की शुद्धि हमें सदा करनी चाहिए और उससे भी अधिक हाथों की शुद्धि हमें करते रहना चाहिए देह तो एक बार स्नान करने पर शुद्ध हो जाती है पर हाथ का उपयोग कई कार्यों में होता है उसके कारण प्रभु संबंधी कार्य हम करते हो उस समय हमारे हाथ अधिक शुद्ध होने चाहिए जिसे खुजली आ गई हमने ऐसे कुजाल लिया मक्खी मच्छर आ गए उसको हमने ऐसे कर दिया या उठते बैठते हुए हमने हाथों को जमीन में इस तरह से रख के सहारा लेकर उठे जिस चीज का हम पवित्रता का ध्यान रखे बिना भी स्पर्श करते हो ऐसी चीजों को हमने सेवा समय में फोन आदि है उनको हमने छुआ तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसमें अपवित्रता आती तो स्नान हो जाने के बाद भी हस्त का या कर शुद्धि है वो विशेष रूप से हमें करके रहना चाहिए कुटी मार्ग में ये एक बहुत ही विलक्षण आचार है जो और लोगों में इतना नहीं देखा जाता बार बार हाथ होते हैं उसका कारण ये है कि जो हमारे लौकिक व्यवहार हैं उसमें जो अपवित्रता होती है वो फिर हमारे हाथ के स्पर्श से प्रभु तक पहुंचती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कारण मैं ऐसा है कि कर्म ज्यादातर एक बार बैठ कर पूरे हो जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि दिन भर चलते हैं तो उसमें हम एक बार बैठ गए शुद्धि करके वो तो कर्म खत्म हुआ था तो वहां उठ गए सिर्फ कोई उससे मतलब नहीं है तुम अपने हाथों की शुद्धि रखो या न रखो मध्य में कर्म में ये आता है कि बार बार आचमन है और उपस्पर्श किया जाता है जल भर जैसे आचमन किया हमने केशवाय नारायण हो माधव आय न हो गोविंद आय न हो द्विप परिवृज्य सकृत एक बार जल का ऊपर स्पर्श करो तो अपने यहां हाथ धोते हैं तब पूरा हाथ ऐसे हम जल से गीला करते हैं बहते हुए जल में वो मुसलमानों के यहां और होता है ऐसा नहीं किसी कटोरे में हमने हाथ डाल दिया और उसको तो गीला कर लिया ऐसा नहीं होता है पहसे हुए जल में हम हाथ को खंगालते हैं। कर्म में ये है कि उतनी है। उतना तो हाथ धोकर हम कर्म में बैठे ही है बीच में जो हमने आचमन किया उसमें कहीं हमारे ओष्ट को या कहीं हमारे हाथ का स्पर्श हो गया तो कर्म में कहता है कि अब जल को एक बार छू तो उपस्पर्श ही कर्म में हाथ धोने के स्थान पर बताया जाता है जैसे उपस्पर्श बार बार होते हैं वो उपस्पर्श अलग है और उतने से वो कर्म में शुद्धि मान ली जाती है इस जल की छीटे हम हिष्ठा आपोहिष्ठाम ऊर्जे तथा तन मंत्र से हम अगर चल के छीटे डाल देते हैं तो कर्म लाइफ पवित्रता हमारी उस मंत्र स्नान से हो गई और वो कर, मार्जन स्नान है वो सेवोपयोगी शुद्धि करने वाला नहीं उसके लिए तो हमें पूरे माथा को भिगो उस स्नान करना चाहिए तब जाकर शुद्धि होगी ये हमारा पारंपरिक आचार है तो देह शुद्धि ही सदा कार्या कर शुद्धि ही विशेषतः बिना जी समझाते हैं कि हमें अपने शरीर की शुद्धि सदा रखनी चाहिए वो शुद्धि परंपरा से हमें समझ लेनी चाहिए एक बार स्नान करने से होती या दो बार या चार बार जो जिसका जैसे अपना जीवन क्रम हो उसमें सेवा के लायक शुद्धि कौन कौन से कारण से हमारी निवृत्त हो जाती है उसे हमें अपने परंपरा से समझ लेना चाहिए सामान्यतया ये है कि और कहीं अपवित्र पदार्थों का या व्यक्ति का स्पर्श न किया गया हो या शौचादी क्रिया हमने नहीं की हो और अन्न आदि पदार्थ हमने खाए न हो तो एक बार जो हमने स्नान किया है तो वो सेवा के लायक स्नान हमारा शुद्धि बनाने वाला बन जाता है बस शौचादी क्रिया हमने की या जो अपवित्र कोई व्यक्ति या वस्तु का स्पर्श हुआ या हमने कुछ खा लिया अन्ना आदि पदार्थ तब फिर वो सेवा लायक शुद्धि नहीं रह जाती उसके बाद हमें पुनः स्नान सेवा के लिए करना होता है गुजरातियों में उसमें दिन, दिन में आठ छह आठ बार खाते हैं वो तो उनका एक अपना विशिष्ट आचार है वो अगर समर्थ ना हो तो अलग बात है समर्थ हो तो स्नान भी किया जा सकता है या सेवा में हमने स्नान कर लिए हो तो ऐसे पदार्थ वो खाना चाहिए फला दी या दूध ऐसे पदार्थ जो जिसके कारण यानी अन्न नहीं अन्न का पदार्थ नहीं क्योंकि अन्न का पदार्थ लेने के बाद सोलह बार गुला करके मुंह धोना उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुपारी ये सब जो है वो वैसे भी सेवा है वो पूजा के स्थानीय होने के कारण कोई भी पूजा संबंधी या सेवा संबंधी भगवत संबंधी कार्य होते हैं उस समय हमें खाना पीना नहीं करना चाहिए ये हिंदू धर्म का सर्वसामान्य नियम है जो जैसे विधि में कोई बैठा हुआ है तो नाश्ता करते करते कोई विधि करता हो ऐसा नहीं होता उसी तरह सेवा के संबंध में भी जितने भी हमारे यहां नियम है वो ज्यादातर यज्ञाधिकार में या देव पूजन के साथ जुड़े हुए जो नियम है वही हमारे यहाँ सेवा के ऊपर भी लागू किए जाते हैं और उसमें कोई बच्चा हो कोई बीमार हो या को कोई ऐसी कोई असामर्थ्य आ गई हो तो उसका बीच का रास्ता ये बताया गया है कि अन्न को छोड़कर हमें कुछ भी खान पान करना होता है। करें तो ये परंपरा है तो अनिवार्यता तो, तो अपने अपने टाइम से सब सोच लेते हैं बुद्धि है शुद्धि ही कार्या कर शुद्धि विशेषता हाथों को कभी हमें लंबे समय तक बैठे हुए हैं और हमारे हाथ अच्छे ही हैं ऐसा हमें विश्वास हो पर लंबा समय बीत जाए और कभी संबंधी कुछ कार्य करना हो तो एक बार फालतू में भी सही हाथ धो ले चाहिए यह हमारे यहां की जीत स्वपात्रम भगवत पात्रम स्नान पात्र न हमारे अपने उपयोग में आने वाले पात्र प्रभु के कार्य में उपयोग में आने वाले पात्र और जिनसे हम स्नान करते हैं ऐसे सब पात्र उनको एक में एक नहीं करना चाहिए अलग रखना चाहिए एवं वस्त्र ऐसी व्यक्ति शुद्धि शुद्धि स्वैष्णव ही इसी तरह वस्त्रों के बारे में भी अपने जी वैष्णव होते हैं उनको शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान रखना चाहिए तात्पर्य यह है कि जैसे अपने पात्रों को प्रभु के पात्रों के साथ नहीं मिलाना चाहिए उसी तरह अपने वस्त्रों को भी प्रभु के वस्त्रों के साथ नहीं धोना चाहिए अलग होना अलग सुखाना चाहिए गोपीय स्वागमाचारम पाप सेवाम हरेरती अपने आगमाचार यानी अपने संप्रदाय के आचार और पाप सेवा प्रभु संबंधी जो भी रसोई अत्यादि वो सामग्री हो उनको गोपय उनको गुप्त रखना चाहिए यानी जो प्रभु की सेवा में हो या जो अपने घर परिवार में अपने अंतरंग हो वहां तक ही उन भोग सामग्री आदि को प्रकट किया जा सकता है उससे अधिक नहीं और जैसे कभी ऐसे कोई मेहमान भी हमारे घर में आ जाए कि जो हमारे संप्रदाय के अनुसारी न हो ऐसी उनकी समझ भावना नहीं हो तो उनसे भी हमें अपनी रसोई घर जी की सामग्री वो गुप्त रखनी चाहिए पुराने समय में तो ये रहता था कि रसोई घर में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता था। तो अब नए जो जीवन शैली है उसमें रसोई घर हमारे जो दीवान रूम होता है खंडोता उसी में बन जाता है। और गुजरातियों में तो ये बहुत ही पूरी आदत होती है वो सीधे रसोई घर में घुस जाते हैं आज ये शू बना भी ऐसे करके तो उस पे हमें थोड़ा अंकुश यानी हमारे घर की रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमने अपने ठाकुर जी की सेवा संबंधी जो है उनको हम गुप्त रख सकें अब आगे सेवा में जिन पात्रों का या पदार्थों का उपयोग होता है उनकी शुद्धि कैसे करनी चाहिए संक्षेप में आप बताते हैं ये सब चीजें धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई है और तो धर्मशास्त्र में इसका बड़ा विस्तार है शुद्धि अशुद्धि के बारे में यहाँ तो श्री जी एक दो तो श्लोकों में ये बात हमको समझाते हैं पर धर्मशास्त्र में वहां तक न जाए तो श्री पुरुषोत्तम जी की ध्रुवी नाम का ग्रंथ है उसको हम देखें तब भी सैकड़ों श्लोकों उस में उसका निरूपण किया गया है। तो वो आप कहते हैं कि सौवर्ण ही राजत साम्री ही पात्र व्यवहारे पर सवर्णना प्रभु सेवा में उत्तम पदार्थों का विनियोग होना चाहिए जो हमें उपलब्ध होंक में मिट्टी के पीतल के कांसे के और आज तो और भी कई तरह के पात्र उपलब्ध होते हैं तो अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है तो तामरे सोने चांदी के पात्रों का भी उपयोग प्रभु तो सेवा में किया जा सकता है तो इसीलिए आज्ञा करते हैं परई ही सौवर्ण ही राजतई ही, ताम्रे ही, पात्रई व्यवहारे अन्य पात्रों से जो उत्तम हो ऐसे तांबे चांदी सोने ऐसे पात्रों को प्रभुसेवा में उपयोग में ले उसमें जिसकी जितनी सामर्थ्य हो जो भोग सामग्री सिद्ध करने में भी अगर हमारे पास सामर्थ्य हो तो उसमें भी ये सोने चांदी के पात्र आप सकते हैं अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो काम पीतल कांसे के या इन दिनों में जो स्टील के एल्यूमिनियम के पात्र होते हैं उनमें सिद्ध किया जाए पर जब प्रभु को अरोगाने के पात्र हों भोग धरने के वो हमें उससे उत्तम हो ऐसे रखने चाहिए ऐसे भी हो सकता है पर ये सब जिसके पास जितनी वैभव है जितना सामर्थ है उसके हिसाब से कोई नियम नहीं आगे पाके वर्णान संयोज एक जो प्राचीन काल में जब वर्णाश्रम व्यवस्था जीवित थी और लोग अपने वर्ण और आश्रम के नियम के अनुसार एक दूसरे के साथ खान पान का व्यवहार रखते थे उस परिस्थिति को ध्यान में लेकर श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि जो भोग पाक सामग्री हम सिद्ध करते हैं उनमें जो सवर्ण सती हों यानी हमारे समान वर्ण के वैष्णव गण हो उन्हीं को इसमें प्रवेश देना चाहिए यानी अगर हम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र में सचूद्र इस तरह से हम चार क्रम में लें तो सच्चूद्र के यहां उससे उत्तम वर्ण के तीनों पाक सामग्री में सम्मिलित हो सकते हैं इसी तरह वैश्य के यहां क्षत्रिय और ब्राह्मण वैष्णव सम्मिलित हो सकते हैं क्षत्रिय के यहां ब्राह्मण भी सम्मिलित हो सकता है उससे विस्क्रम सभी जगह मान्य नहीं होता है यानी ब्राह्मण के यहां क्षत्रिय व विशेष का प्रवेश में नहीं होता था तो जो जिसका जैसा आचार और जिसकी जैसी वर्णाश्रम की स्थिति हो उस अनुसार उसे ही, करना चाहिए पर श्री जी ने भार पूर्वक ये बात कहा है कि सवर्ण हो साथर्थ भी हो यानी वैष्णव हो अवैष्णव का प्रवेश नहीं होना चाहिए आगे इसमें कुछ पूछना है कुछ समझ में आ रहा है ना सर सरल सरल ये समर्प्य शुचि पूर्व हरए योजयेत् त्रिमुखम शुचि पात्रं तु पात्रुक लोमज शुचि शुचि ही पूर्व हरे समर्प्य अन्यत्र योज जो भी हमने शुद्ध पदार्थों को संपादित किया है उनको सबसे पहले हर ये प्रभु को समर्पित करने के बाद ही अन्यत्र योज और कहीं उसका उपयोग करें ये सिद्धांत रहस्य में निवेदित भी समर्प्यव सर्वम उद्यास ऐसा महाप्रभु कहते हैं उसी को यहां आप आज्ञा करते हैं कि सबसे पहले प्रभु को समर्पित करें उसके बाद उससे और कोई कार्य करें पात्रंतु त्विमुख हम शुचि और जो स्नान और पान के लिए जो पात्र का उपयोग किया जाए वो द्विमुख पात्र होना चाहिए यानी ठाकुर जी को जो हम झारी जी धरते हैं जिसमें नली लगी हुई होती है तो नली एक मुख है और जिसमें हम पानी अंदर पधराते हैं वो उसका दूसरा मुख है तो द्विमुख पात्र को पवित्र पात्र कहा गया है और तो लोटी और गिलास कप और ये सब जो आधुनिक पात्र हैं उनको अपवित्र माना गया है तो खान पान में द्विमुख पात्र होना चाहिए इसी तरह हाथ धोने में और स्नान करने में पुराने समय में करवा जो होता था उसका उपयोग होता था झारी छोटी होती है उससे बड़ा करवा होता है वो भी द्विमुख होता है उसे शुद्ध माना गया अब वो शुद्धि केवल ठाकुर जी तक रह गई है हम <laughs> लोगों ने उसे छोड़ दिया है इसी तरह लोमजम ही शुचि जो वस्त्र होते हैं उनमें लोम यानी रुए उससे जो बुने हुए ऊन के वो वस्त्र शुद्ध माने गए यानी दूसरा जो कोई वस्त्र हो वो एक बार धुलने के बाद अगर वित्र का स्पर्श हो तो उसे फिर से धोना पड़ता है पर जो रुए से बनने वाले ऊन उन और उनसे बनने वाले जो वस्त्र हैं उनका और कोई व्यक्ति स्पर्श करे तो उसे धोना जरूरी नहीं रह जाता कंबल होते हैं ऐसे तो में जो रेशमी वस्त्र हैं पट वस्त्र उनको भी लिया गया है और आजकल जूठ के बनते हैं वो कंताम ताट के वो भी इसी कक्षा में माने गए हैं परंपरा में वस्त्रों में आगे समझाते हैं कारपातम आहतम शुद्धम जो सूती वस्त्र हो वो आहतम शुद्धम जो धुला हुआ है वो शुद्ध कहा गया है और नव कौसुम शुचि ही इसी तरह अगर कोई वस्त्र जो कपास का बना हुआ है उसे धो दिया पर किसी अपवित्र का स्पर्श हो गया तो वो छू गया और अगर उसे हम रंग दें किसी रंग में जल मिलाकर तब फिर वो वापस वो नवीन माना जाता है तो पहले ऐसा होता था कि छोटे बच्चे जब घर में होते हैं और वो बार बार किसी को छू लेते हैं तो बच्चे तो नहीं छूते हैं उनके वास्तव छू जाते हैं तो उनके बच्चों को बच्चों के जो वस्त्र होते हैं उनको थोड़ा रंग डालकर पीछे सुखा देते थे रोज नए नए वस्त्र कहां से लाए जो कोरे रहे तो उन्हीं वस्त्रों को एक बार किसी रंग में भिगो कर सुखा देने पर वो नवीन वस्त्र के रूप में माने जाते हैं यह पुराना आचार इसी तरह विप्रे व्यवहतम तीर्थम आरामच शुचि ब्राह्मणों के द्वारा जल और जो विश्राम स्थल और ऐसे स्थान हैं उनकी शुद्धि के बारे में समझाते हैं कि जिन जलों का उपयोग कुंड जलाशय कुए बावड़ी इन स्थानों का जो ब्राह्मण उपयोग करते आते हों उनको सेवा लायक पवित्र शुद्ध जल मानना चाहिए क्योंकि तो पुराने समय में ऐसा होता था कि सभी जगह ऐसे जल के स्थान उपलब्ध नहीं होते थे कुए तो में से लोग लेते थे बड़ा जलाशय अगर किसी गांव में हो तो उसके चारों ओर घाट बने हुए होते थे कुछ घाट ऐसे होते हैं कि जहाँ शूद्र लोग अपने कपड़े धोते हैं या जल पीते हों स्नान करते हैं किसी घाट के ऊपर पशु वहां पानी पीने आते हो किसी घाट पर उच्च वर्ण के लोग आते हों कौन से घाट से हमें जल लेना या स्नान करना चाहिए तो उसमें ये कहा गया कि जहां विप्र यानी ब्राह्मण स्नान पान करते हो ऐसा जो जल का स्थान है उसे शुद्ध माना गया है अब ये सब इन दिनों की जो नवीन जीवन शैली है उसमें इन सब चीजों की अब कोई गणना नहीं है इसी तरह आराम विश्राम स्थल बगीचे आदि और घर उसके विषय में भी यही शुद्धि का नियम समझना चाहिए यानी ऐसे विश्राम स्थल के जहां अच्छे लोग विश्राम करते हों उनको पवित्र माना गया है और इसी तरह जो अन्य घर आदि हैं उनके विषय में भी यही विवेक समझना चाहिए गे अन्य आश्रय संबंध में निरूपण करते हैं भगवत सेवा में जो परायण है उनको अन्य देव का आश्रय निश्ध है इसलिए अन्य देव का आश्रय नहीं करना चाहिए पर साथ साथ अन्य देव का अनादर भी नहीं करना चाहिए ये आग समझाते हैं नान्यदेव व्रजेद नई प्रसक्तौ व्यपमेत तीर्थेशु तीर्थदेवा गुरुदेवा नाम समर्चन अन्य देवम नहीं ब्रजे अन्य देव के पाप अपनी ओर से चलाकर स्वयं न जाए नहीं जाए प्रत्यक्त न नए पर अगर आमना सामना हो जाए तो अन्य देव का अपमान भी न कर अनादर भी वैष्णव को नहीं करना चाहिए इसी तरह कभी तीर्थ स्थलों में हम पहुंच जाए तब उस तीर्थ के जो भी देव हों मुख्य आदि देव उन तीर्थ देवों का भी हमें सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम उनके घर गए तो वो उस घर के स्वामी तो घर में जाए और घर के स्वामी को हम सम्मान न करें वो अनादर हो जाता है तो तीर्थदेवों का भी और वहां के जो भी तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण हो उनका भी हमें अर्चन करना चाहिए सम्मान देना चाहिए ये बात विवेक जराश्रय में महाप्रभु ने अन्याश्रय किसे कहते हैं और क्या करने पर अन्य आश्रय होता है वो आपने समझाया याद है वो मत श्लोक प्रार्थना कार्य चाथना कार्यमी तथ विवर्जये अन्य का भजन स्वतः भजन करना अन्य देव का स्वतः कर्ना कित अन्य गे के स्थानों पर स्वयं जाना और प्रार्थना अन्य देवों की प्रार्थना करनी उनसे कुछ मांगनी ये दिन अन्यश्रय कहे जाने इसलिए तत्व अन्यत्र विवर्जय अन्य देवों संबंधी ये व्यवहार हमें वैष्णवों को नहीं करने चाहिए उसी बात को यहाँ समझा दे तो अन्याश्रय भी हमारे यहाँ बड़ा दोष है त्याज्य है इस बात को यहाँ का मुझे लगता है यहां तक पर्याप्त अड़सठ की तारीखा तक उसके बाद आगे जो है वो वर्णाश्रम धर्म के जो भी आचार हैं वो हमें क्या क्या पालने चाहिए उसका निरूपण किया जाएगा तो आज यहां तक रखती हूं